महाभारत आदि पर्व प्रथम अध्याय चतुर्शति साहस्रीच्रे भारतसंहिता उपाख्या भारत प्रोचते बुध तथ्यर्धशत भूय संक्षेप ऋषि अनुक्रमणिध्यापर्वण इधम दह पायन पुत्र तदनंतर व्यास जी ने उपाख्यान भाग को छोड़कर चौबीस हजार श्लोकों की भारत संहिता बनाई जिसे विद्वान पुरुष भारत कहते हैं इसके पश्चात महर्षि ने पुनः पर्व सहित ग्रंथ में वर्णित वृत्तांतों की अनुक्रमणिका सूची का एक संक्षिप्त अध्याय बनाया जिसमें केवल डेढ़ श्लोक है ब्यास ने सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को इस महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कराया ततो शिष्य प्रदत षष्टी शत सहसाणी संहिताम। तदनंतर उन्होंने दूसरे दूसरे सुयोग्य अधिकारी एवं अनुगत शिष्यों को इसका उपदेश दिया तत्पश्चात भगवान व्यास ने साठ लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई त्रिष्छत सहसत्रोक प्रतिष्ठित पितृ पंच दश प्रोक्तम गंधर्वेश चतुर्दश उसके तीस लाख श्लोक देवलोक में समादृत हो रहे हैं पितृलोक में पंद्रह लाख तथा गंधर्वलोक में चौदह लाख श्लोकों का पाठ होता है एक शत तु मनुषे तो प्रतिष्ठित नारदो देवान् असितो देवल पितृ इस मनुष्यलोक में एक लाख श्लोकों का आदि भारत महाभारत प्रतिष्ठित है देवर्षि नारद ने देवताओं को और असित देवल ने पितरों को इसका श्रवण कराया है गंधर्व यक्ष श्रावयास वै शुक अस्तु वै लोके वे सम्पाय शिष्यों धर्मात्मा थर्वेद विदर एक शत सहस तो मयोक्त गंधर्व यक्ष तथा राक्षसों को महाभारत की कथा सुनाई है परंतु इस मनुष्यलोक में संपूर्ण वेद वेदताओं के शिरोमणि व्यास शिष्य धर्मात्मा वैशम पायन जी ने इसका प्रवचन किया है मुनिवरो वही एक लाख श्लोकों का महाभारत आप लोग मुझसे श्रवण कीजिए दुर्योधनो मनुमयो महाद्रुम स्कुनि तथ्य शाखा दुस्साहसन पुष्प फले समृद्धे मूलम राजाधित्राष्ट्रो मनीषी दुर्योधन क्रोध में विशाल वृक्ष के समान है कर्ण स्कंध शकुने शाखा और दुशासन समृद्ध फल पुष्प है अज्ञानी राजा राजाधित्राष्ट्र ही इसके मूल हैं यह और इसके बाद का श्लोक महाभारत के तात्पर्य के सूचक हैं। दुर्योधन क्रोध है यहाँ क्रोध शब्द से द्वेष असूया आदि दुर्गुण भी समझ लेने चाहिए कर्ण शकुनी दुशासन आदि उससे एकता को प्राप्त हैं, उसी के स्वरूप हैं इन सब का मूल है राजा राजाधिताष्ट यह अज्ञानी अपने मन को वश में करने में असमर्थ हैं इसी ने पुत्रों की आसक्ति से अंधे होकर दुर्योधन को अवसर दिया जिससे उसकी जड़ मजबूत हो गई यदि यह दुर्योधन को वश में कर लेता अथवा बचपन में ही विदुर आदि की बात मान इसका त्याग कर देता तो विश्व दान लाक्षागृहदाह द्रौपदी के साकर्षण आदि दुष्कर्मों का अवसर ही नहीं आता और कुल छय न होता इस प्रसंग से यह भाव सूचित किया गया है कि यह जो मन्यु अर्थात दुर्योधन रूप वृक्ष है इसका दृढ़ अज्ञान ही मूल है क्रोध लोभादि स्क है हिंसा चोरी आदि शाखाएँ हैं और बंधन नरकादि इसके फल पुष्प है पुरुषार्थ कामी पुरुष को मूला का उच्छेद करके पहले इस क्रोध रूप वृक्ष को नष्ट कर देना चाहिए युधिष्ठिरो धर्मो महाद्रुम स्कोर्जुनो भीम से नो शाह माध्युत समृद्धे मूलम कृष्णो ब्रह्मच ब्राह्मण युधिष्ठिर धर्म में विशाल वृक्ष है अर्जुन स्कंध भीमसेन शाखा और माद्रिनंदन इसके समृद्ध फल पुष्प हैं श्री कृष्ण वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्ष के मूल जड़ हैं युधिष्ठिर धर्म है, इसका अभिप्राय यह है कि वे श्रम दम सत्य अहिंसा आदि रूप धर्म की मूर्ति हैं अर्जुन भीम आदि को धर्म की शाखा बतलाने का अभिप्राय यह है कि वे सब युधिष्ठिर के ही स्वरूप हैं उनसे अभिन्न हैं शुद्ध सत्व में ज्ञान विग्रह श्री कृष्ण रूप परमात्मा ही उसके मूल हैं उनके दृढ़ ज्ञान से ही धर्म की नींव मजबूत होती है श्रुति भगवती ने कहा है कि हे गार्गी इस अविनाशी परमात्मा को जाने बिना इस लोक में जो हजारों वर्ष पर्यंत यज्ञ करता है दान देता है तपस्या करता है उन सब का फल नाशवान ही होता है ज्ञान का मूल है ब्रह्म अर्थात वेद वेद से ही परम धर्म योग और अपर धर्म याग्ञ यागादि का ज्ञान होता है यह निश्चित सिद्धांत है कि धर्म का मूल केवल शब्द प्रमाण ही है वेद के भी मूल ब्राह्मण हैं क्योंकि वे ही वेद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं इस प्रकार उपदेशक के रूप में ब्राह्मण प्रमाण के रूप में वेद और अनुग्राहक के रूप में परमात्मा धर्म का मूल है इससे यह बात सिद्ध हुई है कि वेद और ब्राह्मण का भक्त अधिकारी पुरुष भगवदाराधन के बल से योगा रूप धर्म में वृक्ष का संपादन करे उस वृक्ष के अहिंसा सत्य आदि तने हैं धारणा ध्यान आदि शाखाए हैं और तत्व साक्षात्कार ही उसका फल है इस धर्म में वृक्ष के समाश्रय से ही पुरुषार्थ की सिद्धि होती है अन्यथा नहीं पांडुर्जित्वाबेश बुद्धिया मृगया शिलो न्यवसन सह महाराज पांडु अपनी वृद्ध बुद्धि और पराक्रम से अनेक देशों पर विजय पाकर हिंसक मृगों को मारने के स्वभाव वाले होने के कारण ऋषि मुनियों के साथ वन में ही निवास करते थे मृगव्यवाह निधन निधनात्थ प्राप स आपद जन्म प्रभृति पार्था तत्राचार विधिक्रम एक दिन उन्होंने मृग रूप महर्षि को मैथुन काल में मार डाला इससे वे बड़े भारी संकट में पड़ गए अर्थात ऋषि ने यह शाप दे दिया कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी यह संकट होते हुए भी युधिष्ठिर आदि पांडवों के जन्म से लेकर जात कर्म आदि सब संस्कार वन में ही हुए और वही उन्हें सील एवं सदाचार की रक्षा का उपदेश हुआ प्रति धर्मस्य सक्रस्य तथा पूर्वोक्त साप होने पर भी संतान होने का कारण यह था कि कुल धर्म की रक्षा के लिए दुर्वासा द्वारा प्राप्त हुई विद्या का आश्रय लेने के कारण पांडवों की दोनों माताओं कुंती और माद्री के समीप क्रमशः धर्म वायु इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार इन देवताओं का आगमन संभव हो सका इन्ही की कृपा से युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन एवं नकुल सहदेव की उत्पत्ति हुई तर्मोपनिषद तो श्रुता भरत प्रिया प्रथा धर्मानींद्रांति जुहा व्याम सु महतामाश्रमेशुम पति प्रिया कुंती ने पति के मुख से धर्म रहस्य की बातें सुनकर पुत्र पाने की इच्छा से मंत्र जप पूर्वक स्तुति द्वारा धर्म वायु और इंद्र देवता का आवाहन किया कुंती के उपदेश देने पर माद्री भी उस मंत्र विद्या को जान गई और उसने संतान के लिए दोनों अश्विनी कुमारों का आवाहन किया इस प्रकार इन पांचों देवताओं से पांडवों की उत्पत्ति हुई पांचों पांडव अपने दोनों माताओं द्वारा ही पाले पोसे गए वे वन में और महात्माओं के परम पुण्य आश्रमों में ही तपस्वी लोगों के साथ दिनों दिन बढ़ने लगे ऋषि मुनि स्वयं ही पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों के पास आए उस समय पांडव नन्हे नन्हे शिशु के रूप में बड़े ही सुंदर लगते थे वे सिर पर जटा धारण किए ब्रह्मचारी के वेश में थे पुत्रा भ्रातरशे में शिष्याद वह पांडवा एतक् मुनियोन्तरिता ऋषियों ने वहां जाकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों से कहा ये तुम्हारे पुत्र भाई शिष्य और श्रुहिद हैं ये सभी महाराज पांडु के ही पुत्र हैं इतना कहकर वे मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए ऋषियों द्वारा लाए हुए उन पांडवों को देखकर सभी कौरव और नगर निवासी शिष्ट तथा वर्णाश्रमी हर्ष से भरकर अत्यंत कोलाहल करने लगे आहू के चिन्ह ते तस्त इच्छा परे जदा जदाचिरमृत पाण्डु कथम तस्ता परे कोई कहते ये पांडु के पुत्र नहीं हैं दूसरे कहते अजी ये उन्हीं के हैं कुछ लोग कहते जब पाण्डु को मरे इतने दिन हो गए तब ये उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं स्वागतम सर्वथा दृष्टा पाण्डोपश्याम संततिम उच्चतम स्वागतम इति वाचो सुयंत सर्वथ फिर सब लोग कहने लगे हम तो सर्वथा इनका स्वागत करते हैं हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम महाराज पांडु की संतान को अपनी आंखों से देख रहे हैं फिर तो सब ओर से स्वागत बोलने वालों की ही बातें सुनाई देने लगी तस्न्नो पर शब्दितामलवत दर्शकों का वह तुम्ल शब्द बंद होने पर संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई अदृश्य भूतों देवताओं की यह सम्मिलित आवाज आकाशवाणी गूंज उठी ये पांडव ही हैं पुष्प्रृष्टि शुभागंधा शंख आसन दुंदुभ स्वन प्रवेश पांडवों ने नगर में प्रवेश किया उसी समय फूलों की वर्षा होने लगी सब और सुगंध छा गई तथा शंख और दुंदुभियों के मांगलिक शब्द सुनाई देने लगे यह एक अद्भुत चमत्कार की सी बात हुई तत्प्र सर्वेश पौराणाम हर्ष संभव शब्द आसिन महात प्रति वर्धन सभी नागरिक पांडवों के प्रेम से आनंद में भरकर ऊँचे स्वर से अभिनंदन ध्वनि करने लगे उनका वह महान शब्द स्वर्ग लोक तक गूंज उठा जो पांडवों की कृति बढ़ाने वाला था निखलान निखिला पांडवा तत्पूजिता वे संपूर्ण वेद एवं विविध शास्त्रों का अध्ययन करके वही निवास करने लगे सभी उनका आदर करते थे और उन्हें किसी से भय नहीं था युद्धिष्ठिर से शौच प्रियता प्रकृत भवन धृत्या चीमसेन से विक्रमेनार्जुन से गुरुशुश्रूषया छाता यमोर्विनयन चुतोषक तो सकलस्तेषा शौर्युणेन च राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा युधिष्ठिर के शौचाचार भीमसेन की धृति अर्जुन के विक्रम तथा तो नकुल सहदेव की गुरु सुश्रुषा क्षमाशीलता और विनय से बहुत ही प्रसन्न होती थी सब लोग पांडवों के सौर्य गुण से संतोष का अनुभव करते थे शास्त्रोक्त आचार का परित्याग न करना सदाचारी सत्पुरुषों का संग करना और सदाचार में दृढ़ता से स्थित रहना इसको शौच कहते हैं अपने इच्छा के अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति होने पर चित्त में विकार न होना ही धृति है सबसे बढ़कर सामर्थ्य का होना ही विक्रम है सदवृत्ति की आवृत्ति अनुवृत्ति ही शुश्रूषा है सदाचार प्राण गुरुजनों का अनुसरण गुरु गुरुशुश्रूषा है किसी के द्वारा अपराध बन जाने पर भी उसके प्रति अपने चित्र में क्रोध आदि विकारों का न होना ही क्षमाशीलता है जितेंद्रियता अथवा अनुद्धत रहना ही विनय है बलवान शत्रु को भी पराजित कर देने का अध्यवसाय शौर्य है इसके संग्राहक श्लोक इस प्रकार है आचारापरहशाक्य निंद आचारे चवस्थान शौचमीत विधीयन से इष्ट निष्टसपत चित्रृतिथर्वातिशाथ्यम विक्रम पीचक्षते वृत्तावृत् शुश्रूषा शांतिरागस्क्रिया जितेद्रिय विनयथ वादत शीलता सौर्य मध्यवसा सलिनोपी पर समवाए तं तो कन्या भर्ती स्वयंवरां प्राप्तवान्र्जुन कृष्ण कृवा कर्मचुष्क तदनतर कुछ काल के पश्चात राजाओं के समुदाय में अर्जुन ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके स्वयं ही पति ध्रुपद कन्या कृष्णा को प्राप्त किया तथा आदित्य सर्वधनुष्मेक्ष सम्रे स्विचा भवत तभी से वे इस लोक में संपूर्ण धनुर्धारियों की पूजनीय आदरणीय हो गए और सम्रांगण में प्रचंड मारतंड के भांति प्रतापी अर्जुन की ओर किसी के लिए आंख उठाकर देखना भी कठिन हो गया स सर्वान् पार्थिवान जित्वा सर्वा महतो गणान आज हाराजुनो राज्यो राजसूय महाक्रतुम उन्होंने पृथक पृथक तथा महान संघ बनाकर आए हुए सब राजाओं को जीतकर महाराज युधिष्ठिर के नामक महायज्ञ को संपन्न कराया अन्नवान अन्नवा दक्षिणावाश्चर्व प्रमुद गुण युधिष्ठि संप्राप्त राज महाक्रतु शूनियादेव भीमुन बल चातिरासंधम चैद्यम चा चलगर्वित चा भगवान श्री कृष्ण की सुंदर नीति और भीमसेन तथा अर्जुन की शक्ति से बल के घमंड में चूर रहने वाले जरासंध और चेदिराज शिषपाल को मरवाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने महायज्ञ राजश्री का संपादन किया वह यज्ञ सभी उत्तम गुणों से संपन्न था उसमें प्रचुर अन्न और पर्याप्त दक्षिणा का वितरण किया गया था आचार्य ब्रह्मा ऋत्विक सदस्य यजमान यजमान पत्नी धन संपत्ति श्रद्धा उत्साह विधि विधान का पालन एवं सद्बुद्धि आदि यज्ञ की उत्तम गुण सामग्री के अंतर्गत है दुर्योधन सामग्छन्हनाली ततस्त मणिकांचन रनाली गोहस्तस्वधना च विचि चाह प्रावरावरण च कंबला उसमें इधर उधर विभिन्न देशों तथा नृपतियों के यहाँ से मड़ी सुवर्ण रत्न गाय हाथी घोड़े धन संपत्ति विचित्र वस्त्र तम तं, तम्बु कनात परदे उत्तम कंबल श्रेष्ठ मृगचर्म चर्म तथा रंकुनामक मृग के बालों से बने हुए कोमल बिछोने आदि जो उपहार की बहुमूल्य वस्तुएं आती वे दुर्योधन के हाथ में दी जाती उसी की देखरेख में रखी जाती थी समृद्धा ताम तथा दृष्टवा पांडवा नाम तदा ईर्ष्या समुत्थ सुमह तस्मत उस समय पांडवों की वह बड़ी चढ़ी समृद्धि संपत्ति देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्याजनित महान रोष एवं दुख का उदय हुआ विमान प्रतिमां तत्र सभां उपरितां पर्यतप्यत अवसर पर मैदानों ने पांडवों को एक सभा भवन भेंट में दिया था जिसकी रूपरेखा विमान के समान थी वह भवन उसके शिल्प कौशल का एक अच्छा नमूना था उसे देखकर दुर्योधन को और अधिक संताप हुआ तत्रहत प्रस्कंद प्रत्यक्ष वासुदेवस्जात व उसी सभा भवन में जब संभ्रम जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम होने के कारण दुर्योधन के पांव फिसलने से लगे फिसलने से लगे तब भगवान श्री कृष्ण के सामने ही भीमसेन ने उसे गा सिद्ध करते हुए उसकी हंसी उड़ा दी थी विविधान सुंजन रत्न राष्ट्र विवरण हरिण कृष दुर्योधन नाना प्रकार के भोग तथा भांति-भांति के रत्नों का उपयोग करते रहने पर भी दिनों दिन दुबला रहने लगा उसका रंग फीका पड़ गया इसकी सूचना कर्मचारियों ने महाराज को दी। सुत को महान धित्राष्ट्र अपने उस पुत्र के प्रति अधिक आसक्त थे अतः तो उसकी इच्छा जानकर उन्होंने उसे पांडवों के साथ जुआ खेलने की आज्ञा दे दी जब भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना तब उन्हें धृतराष्ट्र पर बड़ा क्रोध आया नाति नात प्रेत मनासी विवादांशादत दूतादीनयान घोरा विविधांशापेक्षत यद्यपि उनके मन में कलह की संभावना के कारण कुछ विशेष प्रसन्नता नहीं हुई तथापि उन्होंने मौन रह इन विवादों का अनुमोदन ही किया और भिन्न भिन्न प्रकार के भयंकर आदि आदि को को देखकर भी उनकी उपेक्षा कर दी सारद्वतम कृपम विग्रहे तुमे तस्मिन दहन छत्र परस्परम इस अनुमोदन या उपेक्षा का कारण यह था कि वे धर्मनाशक दुष्ट राजाओं का संघार चाहते थे अतः उन्हें विश्वास था कि इस विग्रह जनित महान युद्ध में विदुर भीष्म मेंचार्य तथा कृपाचार्य की अवहेलना करके सभी दुष्ट छत्री एक दूसरे को अपने क्रोधाग्नि में भस्म कर डालेंगे जय सु पांडुपुत्र सुमहत प्रियम दुर्योधनमतम मतम ज्ञात कर्ण धृतराष्ट्र चिम ध्याम्रवी तृणस न चाशू तो नी बुद्धिमत नग्रहे मम च प्रियकुला जब युद्ध में पांडवों की जीत होती गई तब यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर तथा दुर्योधन कर्ण और शक्ने के दुराग्रह पुनः निश्चित दिठार जानकर धृतराष्ट्र बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे फिर उन्होंने संजय से कहा संजय मेरी सब बातें सुन लो फिर इस युद्ध या विनाश के लिए मुझे दोस्त न दे सकोगे तुम विद्वान मेधावी बुद्धिमान और पंडित के लिए भी आदरणीय हो इस युद्ध में मेरी सम्मति बिल्कुल नहीं थी और यह जो हमारे कुल का विनाश हो गया है इससे मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई है विशेष पुत्रां वृद्धम मेरे लिए अपने पुत्रों और पांडवों में कोई भेद नहीं था किंतु क्या करूं मेरे पुत्र क्रोध के वशीभूत हो मुझ पर ही दोषारोपण करते थे और मेरी बात नहीं मानते थे अहं अहम त चक्षुकार पुण्या दुर्योधन अचेतन मैं अंधा हूँ अतः कुीनता के कारण और कुछ पुत्रों के प्रति अधिक आसक्ति होने से भी वह सब अन्याय सहता आ रहा हूँ मंदबुद्धि दुर्योधन जब मोहवश दुखी होता था तब मैं भी उसके साथ दुखी हो जाता था राजसूय श्रिय दृष्टि पांडवस्हूयस तच्चावसनम्य सभारोहण दर्शन अमर्षण स्वयं जेतमश पांडवांडले निरुस्साह सामाप्त सुश्रिय क्षत्रिपि सन्धारराज सहत छदमदूतम मंत्रयत तत्र था संजय तत्नू राष्ट्रीय यज्ञ में महापराक्रमी पांडवपुत्र युधिष्ठिर के सरोपरि सर्वोपरि समृद्धि संपत्ति देखकर तथा सभा भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते और उस भवन को देखते समय भीमसेन के द्वारा उपहास पाकर दुर्योधन भारी अमरस में भर गया था युद्ध में पांडवों को हराने की शक्ति तो उसमें थी नहीं अतः होते हुए भी वह युद्ध के लिए उत्साह नहीं दिखा सका परंतु पांडवों की उस उत्तम संपत्ति को हथियाने के लिए उसने गांधार राज के को साथ लेकर कपट पूर्ण दूत खेलने का ही निश्चय किया संजय इस प्रकार जुआ खेलने का निश्चय हो जाने पर उसके पहले और पीछे जो जो घटनाएं घटित हुई है उन सब का विचार करते हुए मैंने समय समय पर विजय की आशा के विपरीत जो जो अनुभव किया है उसे कहता हूं सुनो श्रुआ तो बुद्धि युक्तान तत्व तत्ज्ञा शशिमांत प्रज्ञा चपुष मृत्युत सूतनंदन मेरे उन बुद्धिमत्तापूर्ण वचनों को सुनकर तुम ठीक ठीक समझ लोगे कि मैं कितना प्रज्ञा चक्षु हूँ यदा स्रोषम धनुराय विद्धम लक्ष्यम पातिम वृथिव्या कृष्णाम प्रेक्षताम सर्वराज्यां तदा नास विजयाजय संजय।, संजय जब मैंने सुना कि अर्जुन ने धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर अद्भुत लक्ष्य भेद दिया और उसे धरती पर गिरा दिया साथ ही सब राजाओं के सामने जबकि वे टुकुर टुकुर देखते ही रह गए बलपूर्वक द्रौपदी को लिग आया तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी यदा शोषण द्वारिकायाँ सुभद्राम प्रस्योढ़ा माधवी अर्जुन न इंद्र प्रस्थम विष्णुपुंगीरहू चातह तदा विजयाय संजय संजय जब मैंने सुना कि अर्जुन ने द्वारिका में मधुवंश की राजकुमारी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को बलपूर्वक हरण कर लिया और श्री कृष्ण एवं बलराम इस घटना का विरोध न कर दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ में आए तभी समझ लिया था कि मेरी विजय नहीं हो सकती यदा स्रोथम देवराजम प्रवेशम हरे दिव्यम चार्जुन अग्निम तथा तर्पित खाण्डवे चथा नास विजयाय संजय जब मैंने सुना कि खाण्डव दाह के समय देवराज इंद्र तो वर्षा करके आग बुझाना चाहते थे और अर्जुन ने उसे अपने दिव्य बाणों से रोक दिया तथा अग्निदेव को तृप्त किया संजय तभी मैंने समझ लिया कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती यदा स्रोष मुक्तान पार्थान पाथन पंचकुंत्या युक्तम विदुर स्वार्थ सिद्धौ तदा नास विजया जब मैंने सुना कि लाक्षा भवन से अपनी माता सहित पांचों पांडव बज गए हैं और स्वयं विदुर उनकी स्वार्थ सिद्धि के प्रयत्न में तत्पर हैं संजय तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी यदा स्रोष द्रौपदी रंग मध्ये लक्ष्यम भिताजताम अर्जुने शूरा पंचाला पांडव आच्ताम तदा न संसे विजयाय संजय जब मैंने सुना कि रंगभूमि में लक्ष्य भेद करके अर्जुन ने द्रौपदी प्राप्त कर ली है और पांचाल वीर तथा तो पांडव वीर परस्पर संबद्ध हो गए हैं संजय उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी यदागरिष्ठम जरा संधम छत्र मध्ये ज्वलन दौर्भ्यातम भीम से तदा नाससे विजयाय संजय जब मैंने सुना कि मगधरा शिरोमणि क्षत्रिय जाति के जाज्जल्यमान रत्न जरासंध को भीम से नये उसकी राजधानी में जाकर बिना अस्त्र शस्त्र के हाथों से ही चीर दिया संजय मेरी जीत की आशा तभी टूट गई यदा श्रोषम दिग्विजय पांडुपुत्रशीकृतान भूमिपाल प्रसह्य महाक्रतुम राजसूय कृतम चदा नाससे विजयाय संजय जब मैंने सुना कि दिग्विजय के समय पांडवों ने बलपूर्वक बड़े बड़े भूमपतियों को अपने अधीन कर लिया और महायज्ञ राजसु संपन्न कर दिया संजय तभी मैंने समझ लिया कि मेरी विजय की कोई आशा नहीं है यदा सो समद्रोपदिम कुंठम अश्रुकुंठम यदा सो समद्रोपदिम द्रौपदीम सभाम नृताम दुखिताम में वस्त्र रजस्वलाम नाथवती मनाथवतानास विजया ज संजय संजय जब मैंने सुना कि दुखिता द्रौपदी रजस्वलावस्था में आँखों में आँसू भरे केवल एक वस्त्र पहने वीर पतियों के रहते हुए भी अनाथ के समान भरी सभा में घसीट कर लाई गई है तभी मैंने समझ लिया था कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती यदा स्रोसम वास तत्रि समाक्षिपत्कित वो मंदबुद्धि दुस्साहसनो गां तदा नासन थे विजयाय संजय जब मैंने सुना कि धुर्त एवं मंदबुद्धि दुस्सासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचा और वहाँ वस्त्रों का इतना ढेर लग गया कि वह उसका पार न पा सका संजय तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही ृतराज्यम युधिष्ठिर सौ बल बलेनाक्ष अन्नागतम भ्रातृह तदा नाससेजय हे संजय जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में शकुनी ने हरा दिया और उनका राज्य छीन लिया फिर भी उनके अतुल बलशाली धीर गंभीर भाइयों ने युधिष्ठिर का अनुगमन किया तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी यदा धर्मात्मनाम पांडवानाम तदा धर्म ते विजया जब मैंने सुना कि वन में जाते समय धर्मात्मा पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के प्रेम दुख पा रहे थे और अपने हृदय का भाव प्रकाशित करने के लिए विविध प्रकार की चेष्टाएं कर रहे थे संजय तभी मेरी विजय की आशा नष्ट हो गई